ता तत्वचिंतन शांति का उपाय गुणातीत अवस्था की प्राप्ति का क्रम पर यह जो गुणातीत या नृगुण की अवस्था को प्राप्त करना है उसका अपना एक क्रम है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के मेल से संसार बना है कोई एकदम से उछलकर इन तीनों गुणों को पार नहीं कर सकता पार करने के लिए अपने विशिष्ट सोपान है पहले रजोगुण के द्वारा तमोगुण को पार करना और होता है फिर सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को दबाना पड़ता है यहाँ तक तो मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है पर सत्वगुण से ऊपर उठने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है वे जब देखते हैं कि जीव माया की त्रिगुणात्मक डोर से बंधा छटपटा रहा है और प्रयत्नपूर्वक तमोगुण और रजोगुण को क्रमशः दबाकर सत्वगुण में स्थित होने का प्रयास कर रहा है तो वे अहेतुक तो कृपा सिंधु द्रवित हो उठते हैं और जीव पर ऐसी कृपा कर देते हैं जिससे वह सत्यगुण को भी लांघने में समर्थ होता है वही चरम स्थिति है और वह सत्वगुण में स्थित रहने से ही प्राप्त होती है बटोही का दृष्टांत श्री रामकृष्ण कथा सुनाते हैं एक बटोही अपने गांव की ओर जा रहा था रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था वह दिन रहते उस निबिड़ अरण्य को पार कर लेना चाहता था पर दुर्भाग्य वह रास्ता भटक गया दिन ढल चला साँझ उतरने लगी, बटोही को डर लगने लगा और सचमुच थोड़ी देर बाद उसने देखा तीन डाकू उसी की ओर आ रहे हैं वह तो भय से काँपने लगा तीनों ने आकर उसे दबोच लिया और उसका सब कुछ लूट लिया एक डाकू ने कमर से कटार निकाली उसने कहा कि इसे जान से मार डालना चाहिए अन्यथा यह जाकर पुलिस में खबर कर देगा और यह कहकर वह कटार बटोही के पेट से घोपना ही चाहता था कि दूसरे डाकू ने उसका हाथ पकड़ लिया कहा क्यों हक अपना हाथ इसके खून से रंगते हो चलो इसे यहीं बांधकर डाल दें जंगली जानवर खा लेंगे या फिर स्वयं भूख प्याज से छटपटा मर जाएगा बटेहू को जंगल में बांधकर डाल दिया गया और डाकू चले गए बटोही अपने मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा बहुत रात बीतने पर उसने सूखे पत्तों पर किसी की पदचाप सुनी देखा कि किसी कोई उसी की ओर आ रहा है पास आकर उस व्यक्ति ने कहा भाई मुझे माफ़ करना मैं तीसरा डाकू हूँ मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस प्रकार बांध जंगल में फेंक दिया जाए पर मैं लाचार था दोनों के सामने मेरी क्या चलती अभी चुप चुप आया हूँ तुम्हारे बंधन खोले देता हूँ चलो तुम्हें रास्ता बता देता हूँ और यह कह कर उसने बटोही का बंधन खोल दिया उसे पीछे पीछे आने का इशारा कर वह जंगल के पार आया और एक रास्ता दिखाकर बटोही से बोला देखो यह तुम्हारे गाँव का रास्ता है यहाँ से सीधे चले जाओ बटोही उसके पैरों पर गिर पड़ा बोला तुमने मेरे प्राण बचाए हैं तुम्हारे ऋण से मैं कैसे उरुण हो तुम यदि कृपा करके मेरे घर तक चलते तो यथाशक्ति तुम्हारी सेवा करता नहीं नहीं डाकू बोला मैं यहीं तक आ सकता हूं इसके आगे मेरी गति नहीं बस यहीं से विदा दृष्टांत का दाष्टान्त यह कथा सुनकर सुनाकर श्री रामकृष्ण कहते हैं यह बटू ही है देव जो संसार अरण्य में भटक जाता है सत्यगुण रजोगुण और तमोगुण के तीन डाकू उस पर आक्रमण कर उसका सब कुछ छीन लेते हैं तमोगुण तो उसे मार ही डालना चाहता है पर रजोगुण कहता है मार कर क्या लाभ इसे बांध कर रख दो यह अपने आप मर जाएगा किंतु सत्यगुण चुपके से आकर उसके बंधन को काट देता है और उसे संसार अरण्य से पार कर उसके लक्ष्य भगवान तक जाने का रास्ता बता देता है पर सत्वगुण भी भगवान तक जीव को नहीं ले जा सकता क्योंकि संसार अरण्य ही उसकी सीमा है गुणों के आधार पर मनुष्यों की कोटियाँ